महाभारत शांति पर्व नव नवत्यधिक अधिक शतमोध्याय जापक को सावित्री का वरदान उसके पास धर्म यम और काल आदि का आगमन राजा इक्वाको और जापक ब्राह्मण का संवाद सत्य की महिमा तथा जापक की परम गति का वर्णन युधिष्ठ काल मृत्यु यमातेक्षाकुर्ब्राह्मण से च विवाद व्याहृत पूर्व तद्भवान वक्त अर्ति युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने काल मृत्यु यम इक्वाकु और ब्राह्मण के विवाद की पहले चर्चा की थी अतः उसे बताने की कृपा करें भीम अद्राप्युदातीमतिहास पुरातनम इक्वाकु सूर्यपुत्र से ब्राह्मण से काल से मृत्यो तथा यद्वृत्त तनिबोधमे यहाँ संवादोस्थात भीष्मजी ने कहा युधिष्ठि इसी प्रसंग में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें राजा इक्वाकु सूर्यपुत्रियम ब्राह्मण काल और मृत्यु के वृत्तांत का उल्लेख है जिस स्थान पर और जिस रूप में उनका वह संवाद हुआ था उसे बताता हूँ मुझसे सुनो ब्राह्मणोजापकर्मृत्तो महायशा तरंगा विमहाप्राज्ञा पलाक तस्या परोक्षम विज्ञानम तरंगेश वेदेशशय कहते हैं कि हिमालय पर्वत के निकटवर्ती पहाड़ियों पर एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जो वेद के छहों अंगों का ज्ञाता परम बुद्धिमान तथा जप में तत्पर रहने वाला था वह वा पिपलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था वेद के छहों अंगों का विज्ञान उसे प्रत्यक्ष हो गया था अतः वह वेदों का पारंगत विद्वान था चौद्यम ब्राह्म तपस्ते पे सहिता जपन तस्य वर्ष सहस्रम तो निर्भ तथागत वह अर्थज्ञानपूर्वक संहिता का जप करता हुआ इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्मणचुत तपस्या करने लगा नियम पूर्वक जप तप करते हुए उसके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गए सह दर्शित साक्षात्ता तथा किल जप्य महावर्तुष्टि नासाताम सताम किंचितवी कहते हैं उसके उस जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उससे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ ब्राह्मण अपने जपनी वेद संहिता के गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहा था इसलिए सावित्री देवी के आने पर भी चुपचाप बैठा ही रह गया उनसे कुछ न बोला तस् अनुकंपया देवी प्रीता सम वेदमाता तत तप्यम सम देवी सावित्री की उस पर कृपा हो गई थी अत वे उसके उस समय के व्यवहार से भी प्रसन्न ही हुई वेदमाता ने ब्राह्मण के उस निमानुकूल जप की मन ही मन प्रशंसा की समाप्त जप्य समाप्त जप्य स्तुत्याद सदा पपातव्या्या धर्मात्मा वचनम चेदम अब्रवी जब जब समाप्त हो गया तब धर्मात्मा ब्राह्मण ने उठ देवी सावित्री के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा दृष्ट्या देवी प्रसन्ना दर्शनम चागता मम यदिचापे प्रसन्ना थे जप्ये मेरमताम देवी आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया यदि वास्तव में आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन जप में लगा रहे सावित्रवाच कृम प्रार्थिप्रे कि जप तम श्रेष्ठ सर्व तत्ते भविष्य गायत्री ने कहा ब्रमर्षि तुम क्या चाहते हो कौन सी वस्तु तुम्हें अभीष्ट है बताओ मैं तुम्हारा मनोहरत पूर्ण करूंगी जब करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम अपनी अभिलाषा बताओ तुम्हारी वह सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी सतता दिव्या विभ्र प्रोवाच धर्मवे जप्यम प्रति ममेखेयम पुनः पुनः मनसच समाधि वर्धिता हर सुपे सावित्री देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला शुभे इस मंत्र के जप में मेरी यह इच्छा बराबर बढ़ती रही है और मेरे मन की एकाग्रता भी प्रतिदिन बढ़े तथे तेदेवी मधुरम प्रत्यषत इदम सेवा परमराह देवी तत्प्रिय काम्य निव जाता जाता द्विदर्शवासी प्रमण स्थान अनिम साधे भविता चेदंजा मिहािता नेतौ तो जप चैकाग्रह धर्मस्वाम समपैशती कालो मृत्यु समेतीक भविता च विवाद तब तब सावित्री देवी ने मधुर्वाणी में तथास्तु कह इसके बाद देवी ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से यह दूसरा वचन और कहा वे प्रबर जहाँ दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गए हैं उन स्वर्गा निम्न श्रेणी के लोकों में तुम नहीं जाओगे तुम्हें स्वभाव सिद्ध एवं निर्दोष ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी तुमने मुझसे जो यहां प्रार्थना की है वह पूरी होगी मैं उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी तुम नियम पूर्वक एकाग्र होकर जब करो धर्म स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा काल मृत्यु और यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे तुम्हारा उन सब के साथ यहां धर्मानुकूल वाद विवाद भी होगा भीष्मवाच एवुक्त भगवती जगा भवनम सुखम ब्राह्मणोपे जपन्नाथे दिव्यम वर्ष शतम तथा भीष्मी कहते राजन ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धाम को चली गई और ब्राह्मण भी दिव्य सौ वर्षों तक पूर्व जप में संलग्न रहा सदा दातोज क्रोध सत्य संधो न सूजक समाप्त निबे तस्थीत साक्षात्ीत सदा धर्म हो दर्शयामास तम दिजम वह सदा मन और इंद्रियों को संयम भी रखता था क्रोध को जीत चुका था अपने की हुई प्रतिज्ञा का सच्चाई के साथ पालन करता था और किसी के दोष नहीं देखता था बुद्धिमान ब्राह्मण का व पूर्ण होने पर साक्षात भगवान धर्म उस समय उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया धर्म उच दिदा धर्मम पश अहम ध्रष्टुमागत जप्यस्या स फल जच्च मैं षटू धर्म बोले विप्रवर तुम मेरी ओर देखो मैं धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे सुन लो जिता लोह का तुया तो सर्वे ये दिव्या ये च महानुषा देवाम ढिल साधो सर्वाम्य जा सी तुमने दिव्य और मनुष्य सभी लोगों पर विजय प्राप्त की है साधो तुम संपूर्ण देवताओं के लोगों को लांग कर उससे भी ऊपर जाओगे प्राण त्यागम कुरु मु ग्छ लोकान यथीर्थिता तकत्मन शरीर चतो लोकान बासती मुने अब तुम अपने प्राणों का प्रत्याग करो और अभिष्ट लोकों में जाओ अपने शरीर का प्रत्याग करने के पश्चात ही तुम उन पुण्य लोकों में जाओगे ब्राह्मण ब्राह्मणवाच किम लो कै करो कैरिधर्म गम च यथा सुखम बहु दुख सुखम देहम दोजेयम अहम विभो ब्राह्मण ने कहा धर्म मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है आप पूर्वक यहाँ से अपने स्थान को पधारिए प्रभो मैंने इस शरीर के साथ बहुत दुख और सुख उठाया है अतः इसका त्याग नहीं कर सकता धर्म उच अवश्यं भो शरीरं ते तक्यम निपुंग स्वर्गमाररोह भो विप्र कि धर्म बोले निष्पाप मुनिश्रेष्ठ शरीर तो तुम्हें अवश्य त्याग न पड़ेगा विप्रवर अब स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाओ अथवा तुम्हारी क्या रुचि है बताओ ब्राह्मणवाच हम नोचे स्वर्गवाचम विना देहमहम विभो गच्छ धर्म न मे श्रद्धा स्वर्गम गंतो बिना ब्राह्मण ने कहा प्रभो मैं शरीर के बिना स्वर्ग लोक में निवास करना नहीं चाहता अतः धर्मदेव आप यहाँ से जाइए इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक में जाने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है धर्म उच अलम दे मन कृप्वा त्यक्वा देहम सुखी भव गो कान रजसो यत्र ग धर्म बोले मु शरीर में मन को आसक्त रखना ठीक नहीं है तुम देह त्याग कर सुखी हो जाओ उन रजोगुण रहित निर्मल लोकों में जाओ जहाँ जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा ब्राह्मण वाचन रमेश जपन महाभाग किम्डूलोक सनातन सशरीरे गंतव्य मैं स्वर्गम न प विभू ब्राह्मण ने कहा महाभाग मैं तो जप में ही सुख मानता हूँ मुझे सनातन लोकों को लेकर क्या करना है भगवन् यह बताइए मैं सशरीर लोक में जा सकता हूँ या नहीं धर्मवाच यदि तुम देशते तक तक तुम शरीर पश्य वही तुच ऐस का मृत्युमश्च वामुपागता धर्म बोले ब्राह्मण यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखो ये काल मृत्यु और यम तुम्हारे पास आए हैं भीष्म अथवै स्वतः कालो मृत्यु तृतय विभो ब्राह्मणं तम महाभागम उपगम्भे अब्रुवन विष्ण जी कहते राजन तदनंतर वे वस्वत यम काल और मृत्यु तीनों उस महाभाग ब्राह्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले यमवाच तप हम तपसो सुतप्त तथा सुचरित्य फलप्राप्ते हम फल प्राप्त तपस्ेष्ठा यमो यमराज बोले ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा भली भांति की हुई इस तपस्या का तथा शुभ आचरणों का भी तुम्हें उत्तम फल प्राप्त हुआ मैं यमराज हूँ और स्वयं तुमसे यह बात कहता हूँ कालवाच यथावदस्य से फलम प्राप्तम अनुत्तम काल से स्वर्ग आरोम कालोहम तामुपागत काल ने कहा विप्रवर तुम्हारे इस जप का यथा योग्य सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है अतः अब तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में जाने का समय आया है यही सूचित करने के लिए मैं साक्षात काल तुम्हारे पास आया हूँ मृत्यु आच मृत्युम्बाध्य रूपिण स्वयं आगत काले तो विप्रमित तो तो मध्य वही मृत्यु ने कहा धर्मज्ञ ब्राह्मण मुझे मृत्यु समझो मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ विप्रभर मैं काल से प्रेरित होकर आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ ब्राह्मणवाच स्वागत सूर्यपुत्रा कालाय च महात्मरे मृतव धर्माय किम कार्य करवाणी वह ब्राह्मण ने कहा सूर्यपुत्र यम महामना काल मृत्यु तथा धर्म इन सबका स्वागत है बताइए मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूँ विष्णुवाच अर्घम पादत्वा सेभ्य परम पर सत्या किम पर हो पे वह विष्णुजी कहते हैं राजन वहां उन सब का समागम होली पर ब्राह्मण ने उनके लिए अर्घ और दे देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा देवताओं मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों की क्या सेवा करूं धन तस्मिन देवात काले तो तीर्थयात्रा मुगत इक्ाकुरेता इसी समय तीर्थयात्रा के लिए आए हुए राजा इक्वाकु भी उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे सब लोग एकत्र हुए थे सर्वे तुरा जर से संपूजाथ प्रणब्यत कुशल प्रश्नं करो सर्वे राजस विभश्रेष्ठ राज से इक्वाकु उन सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सबका कुशल समाचार पूछा तस्में सोथासनम दत्वाद्यम अर्घ्यम तथा चवृद ब्राह्मणों वाक्यम कुशल संविद ब्राह्मण ने भी राजा को अर्घ्यपाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा स्वागतम ते महाराजा ब्रूह यद स्वत्या किम करो मीह तद्भवान्ब्रवीत महाराज आपका स्वागत है आपकी जो जो इच्छा हो उसे यहाँ बताइए मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूँ यह आप मुझे बतावें राजोवाच राजम झटकर्म संस्थित धनाटी वसुकिचित प्रथित तभी राजा ने कहा विप्रवर मैं क्षत्रि राजा हूँ और आप छह कर्मों में स्थित रहने वाले ब्राह्मण अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ आप प्रसिद्ध ब्राह्मण वाच दिविधा ब्राह्मण राजन धर्मच द्विध स्मृत हम प्रवृत्ता चाहवृत्तों हम प्रतिग्रह ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं और धर्म भी दो प्रकार का माना गया है प्रवृत्ति और निवृत्ति मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ तेभ्य प्रयक्षता नवृत्ता न राधि अहम न प्रतिगृहणा किमिष्टम किम दताह ब्रोहितम दिपते श्रेष्ठ तपसा साधया कि आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग में हो मैं आपसे दान नहीं लूँगा इस इसमें आपको क्या अभिष्ट है मैं आपको क्या दूं बताइए मैं अपनी तपस्या द्वारा आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ राजत्रियो हम न जाना भी देवचनम प्रयक्ष युद्धम्विजो तब राजा बोले द्विश्रेष्ठ मैं क्षत्रि हूँ दीजिए ऐसा कहकर याचना करने की बात को मैं कभी नहीं जानता माँगने के नाम पर तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो ब्राह्मणवाचर तुष्य से तम स्वधर्मेण तथा तुष्टावयमृप अन्योन्य अनंतरम ना यथेष्टम तत्समाचर ब्राह्मण ने कहा नरेश्वर जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं हम दोनों में कोई अंतर नहीं है अतः तो आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए राजोवाच स्वक्त्याहम ददाने ते तवया पूर्व उदाह याचे याह देता पैज जप्य राजा ने कहा ब्राह्मण आपने मुझसे पहले कहा है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार दान दूंगा तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिए ब्राह्मण उवाच युद्धम मम सदाणी जाचती थे न युद्धम मैसार्थम किमर्थम जाचते पुनः ब्राह्मण ने कहा राजन आप तो बहुत भड़बड़ कर बातें बना रहे थे कि मेरी वाणी सदा युद्ध की ही याचना करती है तब आप मेरे साथ भी युद्ध की ही याचना क्यों नहीं कर रहे हैं राज वागभद्रा ब्राह्मणा प्रोक्ता क्षत्रिया जीविन वाग्युद्धम तदिदम तीव्रमिप्रया सह राजा ने कहा विप्रवर ब्राह्मणों की वाणी ही भद्र के समान प्रभाव डालने वाली होती है और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं अतः आपके साथ मेरा यह तीब्र वाग युद्ध उपस्थित हुआ है ब्राह्मण वाचवाद्या प्रतिज्ञाशक्त्या कियतामि राजेंद्र चिम ब्राह्मण ने कहा राजेंद्र मेरी वही प्रतिज्ञा इस समय भी है मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूँ बोलिए विलम्ब न कीजिए मैं शक्ति रहते आपको मुँह माँगी वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा राजवाच यदर्ष शूर्ण जप्यम वे जपता फल प्राप्त तत्म राजा ने कहा मुने यदि दे आप देना ही चाहते हैं तो पूरे सौ वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही मुझे दे दीजिए ब्राह्मण उच परम गृहताम तस् फलम जित अर्धम तम विचारेण तस्थवा फलम राजनु काम तम यदि सर्विहसी ब्राह्मण ने कहा राज मैने जो जप किया है उसका उत्तम फल आप ग्रहण करें मेरे जप का आधा फल तो आप बिना विचारे ही प्राप्त करें अथवा यदि आप मेरे द्वारा किए हुए जप का सारा ही फल लेना चाहते हो तो अवश्य अपनी इच्छा के अनुसार वह सब प्राप्त कर ले राजेण भद्रम तेजप्यम चित्व स्वस्थ तेज तो उगम श्या किंच तलम व राजा ने कहा ब्राह्मण मैंने जो आपका फल माँगा है आपका जप का फल आप मैंने जो आप जप का फल आप मांगा है उन सब की पूर्ति हो गई आपका भला हो कल्याण हो मैं चला जाऊंगा किंतु यह तो बता दीजिए कि उसका फल क्या है ब्राह्मणवाच फलम प्राप्तिम न जाना दत्तम यज्ञ पिताम्बयाम अयम धर्म से कालश्चमोत साक्षिण ब्राह्मण ने कहा राजन इस जप का फल क्या मिलेगा इसको मैंने ही जानता परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह सब आपको दे दिया ये धर्म यम मृत्यु और काल इस बात के साक्षी है राजोवाच अज्ञातम से धर्म से फलम फलं फलम ब्रवेश धर्म से ने जप्य कृत्य माप्त होती तत्फल विप्रो नहमेक्षे स संशय राजा ने कहा ब्रह्मण यदि आप मुझे अपने जप जनित धर्म का फल नहीं बता रहे हैं तो इस धर्म का अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा वह सारा फल आप ही के पास रहे मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता ब्राह्मणवाचन नादे पर व्यक्तव्य प्रमाणम राजर से ममाद्य तव चयी ब्राह्मण ने कहा राजर्षे अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका अतः दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा इस विषय में आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण स्वरूप है हम दोनों को अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहना चाहिए नाभिसमया ना जप्य कृतपरवः कदाचद जप्यस्य राज थार्दुला कथम वे श्याम्य हम फलम राज मैंने जप करते समय कभी फल की कामना नहीं की थी अतः इस जप का क्या फल होगा यह कैसे जान सकूँगा ददस्प्यया चोक्त ददा ने मया तथा न वाचम दूषये सत्यम रक्षा शिरो भव आपने कहा था कि दीजिए और मैंने कहा था कि दूंगा ऐसी दशा में मैं अपनी बात झूठी नहीं करूंगा आप सत्य की रक्षा कीजिए और इसके लिए सुस्थिर हो जाइए अथायवम बदतों में यद्य वचन हम न करे सति महान अधर्म भविता तब तो राजन मृषा प्रतः राजन यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा नुक्तम तो मृषावाणी त्वया भक्तो मरिंदम तथा मम तथा मैं आप्य भी तम मिथ्या करतुम न शक्य शत्रुधम दरेज आपके लिए भी झूठ बोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं कर सकता संस्कृत च मूर्व ददानीत्य विचारित तदृणे स्व विचारे नदि सत्य स्थित हो भवान मैंने बिना कुछ सोच विचार किए ही पहले देने की प्रतिज्ञा कर ली है अतः आप भी बिना विचारे मेरा दिया हुआ जब ग्रहण करें यदि आप सत्य पर ऋण हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए इहागमया शिम राजाप्यम फलम अयाच थाह तेन्द्र शिष्टम गृहणीस भव सत्य स्थिरोपिच राजने स्वयं राजन यहां आकर मुझसे जप के फल की याचना की है और मैंने उसे आपके लिए दे दिया है अतः आप उसे ग्रहण करें और सत्य पर डटे रहें ना यम लोग न पर न चुर्वां तारी ए कुत एव निष तुमाद पर जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न हीलोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है न यज्ञाध्ययन निदानमस्ता यथा सत्यम परे लोके तथेहेष्ठ परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है उस प्रकार यज्ञ वेदाध्ययन दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं तपाशिया चेण चलष तपह सत सतसह सत सत्याष्यते लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएँ की है और भविष्य में भी जितनी करेंगे उन सबको सौ गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होगा सत्य में एकाक्षरम ब्रह्म सत्य में वाहक्षरम तप सत्य में एकाक्षरोज्ञ सत्य में एकाक्षरम श्रुतम सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है सत्य ही एकमात्र नाश रहित वेद है सत्य वेदेशगर्ति फलम सत्ये परम विस्मृतम सत्यादर्मोदमश सत्य प्रतिष्ठित वेदों में सत्य ही जागृता है उसी की महिमा बताई गई है सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है सत्यम वेदा तथा अंगाणी सत्यम विद्या तथा विधि बृहचर्या तथा सत्यम ओंकार सत्यम सत्य ही पच सत्य वेद और वेदांग है सत्य ही विद्या तथा विधि है सत्य ही वृहतचर्या तथा सत्य ही ओहकार है प्राण नाम जननम सत्यम सत्यम संततिरव सत्यन वायुरभ्येति सत्य तपते रभी सत्य प्राणियों को जन्म देने वाला पिता है सत्य ही संतति है सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है सत्य स्वर्ग सत्य प्रतिष्ठ सत्यम यपो वेद स्तोभा मंत्रा सरस्वती सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है यज्ञतप वेद स्थोभ मंत्र और सरस्वी सती सरस्वती सब सत्य के ही स्वरूप है तुला धर्म सत्यम चेतन सुत समकक्षातुल्यतो यथ सत्यम तथोधिक मैंने सुना है कि किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर जिसके दोनों पल्ले बराबर थे रखा और तोला गया उस समय जिस ओर सत्य था उसका ही पल्ला भारी हुआ यथो धर्मस्थथ सत्यम सर्व सत्य न वर्धते किमतम अणतम कर्म कर्त राजसी जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है राजन आप क्यों असत्यपूर्ण वर्ताव करना चाहते हैं सत्य कुर भाव महाराजन्ंडृतम कथा कस्मा वाक्यम देहिथे कुभम महाराज आप सत्य में अपने मन को स्थिर कीजिए मिथ्यापूर्ण बर्ताव न कीजिए यदि लेना ही नहीं था तो आपने दीजिए यह झूठा और अशुभ वचन क्यों मुझसे निकाला यदि जभ्य फलम दत्तम मयान शिष्य से लिप धर्मेभ्य संपरिभ्रष्ट लोकान अचरिस्यरेश्वर यदि आप मेरे दिए हुए इस जप के फल को नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट होकर संपूर्ण लोकों में भटकते फिरेंगे संस्रुत्या जो न निति या चिश्चन ओ भावान ऋतिकावे तो न मृथा कर तुम हसी जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं अतः आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिए राजोधभव्यम रक्षितम चत्र धर्म अखिल दाता रह क्षत्रिया प्रोक्ता गृह याम्भवतः कथम राजा ने कहा ब्रह्मण क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है क्षत्रियो को दाता कहा गया है फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले सकता हूँ ब्राह्मण वाच न छंदया राजे गृह महाभ्रजम गा घृणी से पुनः कथम ब्राह्मण ने कहा राजन दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था आपने स्वयं यहाँ आकर याचना की है फिर लेने से कैसे इनकार करते हैं धर्मोग अभिवादो अभिवाद धर्म महागतम राजा सत्य फल ही न धर्म बोले आप दोनों में विवाद ना हो आपको विदित होना चाहिए कि मैं साक्षात धर्म यहां आया हूं ब्राह्मण देवता धाम के फल से युक्त हो जाए और राजा भी सत्य के फल से संपन्न हो स्वर्ग उच स्वर्ग राजेन्द्र रूपिणम स्वयं आगत अविवाद उल्युज स्वर्ग बोला राजेंद्र आपको विदित हो कि मैं स्वर्ग हूँ और स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ आप दोनों में विवाद न हो आप दोनों समान फल के भागी हो राजवाच कितम स्वर्ग में कार्यम गर्गम यथागत विप्रोज अधिक्षते गंतुम चीर्णम गृहणा तुम्हें फलम राजा ने कहा मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है स्वर्ग तुम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ यदि ये ब्राह्मण देवता तो स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मेरे किए हुए पुण्य फल को ग्रहण करें ब्राह्मण ब्राह्मणवाच बाल्य यदि हस्त प्रसरित नृवृत्त लक्षण हम धर्म हम उपाधे जपन ब्राह्मण ने कहा यदि बाल्यावस्था में अज्ञानवंश मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे स्मरण नहीं है परंतु अब तो संगीता गायत्री मंत्र का जप करता हुआ नृवत्ति धर्म की उपासना करता हूँ निवृत्त मिराद्राजन् विप्रलोभ जेत कथम तेनाली तत्वेखे तो फलम नृप निवित्तस्य प्रतिग्रहा राजन मैं निवित्त मार्ग का पथिक हूँ आप बहुत देर से मुझे लुभाने का प्रयत्न क्यों करते है नरेश्वर मैं स्वयं ही अपना कर्तव्य करूँगा आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होकर तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ राजोवाच यदि विप्र विशिष्टम ते जप्य फलम उत्तम आप यद फलम किंचन सहितम न हो राजा ने कहा विप्रवर यदि आपने अपने जप का उत्तम फल दे दी दे दिया है तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों के जो भी पुण्य पल हों उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही भोगें हम दोनों का उन पर समान अधिकार है जजा प्रतिग्रहे योगता दाता रो राजवंशाह यदि धर्म आश्रुतो विप्र सहैव फल ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं लेते नहीं यह धर्म आपने भी सुना होगा अतः विप्रवर हम दोनों के कार्य का फल साथ ही हम दोनों के उपयोग में आवे मावा अनुग्रह अथवा यदि आपकी इच्छा ना हो तो हमें साथ रह कर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूँगा की यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप ही शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल ग्रान कर कर कर ले ले मैंने जो कुछ भी धर्म किया है वह सब आप स्वीकार ततो समुपस्थित कुर्व जी कहते हैं राजन इसी समय वहां विकराल विधारी दो पुरुष उपस्थित हुए दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपने हाथों से आवेशित कर रखा था दोनों के शरीर पर महले वस्त्र थे उनमें से एक का नाम विकृत था और दूसरे का नाम विरूप वे दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे थे न मे धार्य सित्य को धारियाक एक ने कहा भाई तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है दूसरा कहता नहीं मैं तुम्हारा ऋण हूं पहले ने कहा यहां जो हम दोनों का विवाद है इसका निर्णय ये सबका शासन करने वाले राजा करेंगे सत्यम्रविम हम इधम न बे धारे ते भवानी हवामृणम ते धारे दूसरा बोला मैं सच कहता हूं कि तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है पहले ने कहा तुम झूठ बोलते हो मुझ पर तुम्हारा ऋण है ताव ताप्त राज परीक्षा तम यथाश्या तब ये दोनों अत्यंत संतप्त होकर राजा से इस प्रकार बोले आप हमारे मामले की जांच पड़ताल करके फैसला कर दें जिससे हम दोनों यहाँ दोष के भागी और निंदा के पात्र ना हो घ्यम विक्रत गो फलम ददतृहणते विक्रतो में मही पते विरूप बोला पुरुष मैं विकृत के एक गोदान का फल ऋण के तौर पर अपने यहाँ रखता हूँ पृथ्वीनाथ उस ऋण को आज मैं दे रहा हूँ परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है विकृत न मे धारित विरूपोय धनाधि मिथ्या प्रवृत्ययम ही सत्याभासम धनाधि विकृत ने कहा नरेश्वर इस विरूप पर मेरा कोई ऋण नहीं है यह आपसे झूठ बोलता है इसके बाद में सत्य का आभास मात्र है राजोवाच विरूप कि भगवान तथा करे से हम मिथि में मन राजा बोले विरूप तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा है बताओ मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूँगा मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है विरूपवाच श्रृणस्वावहराजन तो यथे तद धारियाम्यहम विकृत सह राजे निखिले नरुभ बोला राजन नरेश्वर आप सावधान होकर सुने राजर से इस विकृत का ऋण जिस प्रकार में धारण करता हूँ वह सब रूप से बता रहा हूँ अन धर्म प्राप्त शुभा दत्ता पुराण धैनुर्प्राय राज तपस्वाध्यायील निष्पापरा जर से इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और स्वाध्यायील ब्राह्मण को एक दूध देने वाले उत्तम गाय दी थी त्यचिता विकृत नतम विशुद्धे नात्म राजन मैंने इसके गोदान का फल मांगा था और विकृत ने शुद्ध हृदय से मुझे वह दे दिया था तथो में कर्म कृतम आत्मा विशुद्ध गाव कपिले कृत्वा वत्सले बहु दो हले तेजो वृत्त राजते यदे यथा श्रद्धं तदसा पुनः प्रभो तदनंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए कर्म किया राजन दो अधिक दूध देने वाली कपिला जिनके साथ उनके बछड़े भी थे खरीद कर उन्हें मैंने एक उच्च उच्चवृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा श्रद्धापूर्वक दे दिया प्रभो उसी गोदान का फल मैं पुनः इसे वापस करना चाहता हूँ इहादेव गृहत्मा तो प्रयक्षे दिवि फल एवं सुरुष व्याघ्र कौत्रो सवान पुरुष सिंह इससे एक गोदान का फल लेकर आज मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी एवं विवधम कुरु धर्मम अध नरेश्वर इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों यहाँ आपके समीप आए हैं आप निर्णय कीजिए अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय इस झगड़े का निपटारा कर दें हम दोनों को विशिष्ट न्याय के मार्ग पर लगा दें यदि नान यथा दत्त मन न भय भगवान मार्गे मार्ग स्थापित सने जिस तरह मुझे दान किया है उसी तरह यदि स्वयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दे राज देवान गृहण शीर्णम कस्मा तो मध्य वही यथित तथा गृह स्वरम राजा ने कहा विकृत जब निरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है तब तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते जैसे इसने तुम्हारी दिव्य वस्तु स्वीकार कर ली थी उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तु को ले लो विलम्ब न करो विकृत उवाच धारियानोक्तम ददा तथा नद्यम गम यत्री विकृत बोला राजन विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूं, परंतु मैंने उस समय दान करके वह वस्तु इसे दी थी इसलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है अब यह जहां जाना चाहे जा सकता है राज उवाच दूसृहना विषम प्रतिभाति में दंडो ही तम मतो नास्त राजा ने कहा विकृत यह तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो यह मुझे अनुचित जान पड़ता है अतः मेरे मत में तुम दंडनी हो इसमें कोई संशय नहीं है विक्रत हुआ मयाथ दत्तम राजर से गृह तत्क पुन काम्रापराधो मे दंडमा ज्ञापया प्रभो विकृत बोला राजर से मैंने इसे दान दिया था फिर वह इससे वापस कैसे ले लूं भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता प्रभो मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें विरूपवाच दीयमान यदि मयान शिष्य से कथं चर नमति अयम धर्मानुशासक विरूप ने कहा विकृत यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्म पूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे विकृत वाच जाचितेह दत्तम कथम विहाद्य तत्म गृहणीयाम ग तो भगवान अभ्यनुम विकृत बोला तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में दिया था फिर आज उसे वापस कैसे ले सकता हूँ तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी भीवना नहीं है मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ तुम जाओ ब्राह्मण वाचन सुत में तत्व राजन नन यो कथित प्रतिज्ञात बयाज ते तदगृहणाम विचारितम इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा राजन आपने इन दोनों की बातें सुन लीं मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आप मेरा दान विचार बिना विचारे ग्रहण करें राजोवाच प्रस्तुत सो महत्कार अन्योर्ग्वरम यथाम जापक दृढ़ी कार कथमे तविष्य राजा ने मन ही कहा इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ गया है इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह जो का त्योग बना हुआ है इससे निपटारा कैसे होगा यदि तावन्न गृहणाप ए ब्राह्मण ऐनापवर्जितम कथम डालिप्यम अहम पाप ए नहताध्य यदि मैं आज ब्राह्मण की दुई ही वस्तु ग्रहण न करूँ तो किस प्रकार महान पाप से निर्लिप्त रह सकूंगा तो राज्य ने राजधर्मो बबे इसके बाद राजर्षि फाकू ने उन दोनों से कहा तुम दोनों अपने विवाद का निपटारा हो जाने पर ही यहाँ से जाना इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना न जाना मुझे भय है कि राजधर्म विद्या अथवा कलंकित न हो जाए परिपाल्य राजाओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए यही शास्त्र का सिद्धांत है इधर मुझ अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म ने प्रवेश किया है ब्राह्मण वाच गृहा हम चाचित संशुतम मया नाचे राज्य संशय ब्राह्मण ने कहा राजन आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे देने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी उसे मैं आपके धरोहर के रूप में अपने पास रखता हूँ अतः शीघ्र उसे ले लें यदि नहीं लेंगे तो निस्संदेह मैं आपको श्राप दे दूँगा राजवाच धिग्राधर्मस्म कार्यशेह निश्चय इतम वेगहित कथम तुल्य भवेदी राजा ने कहा अधिकार है राजधर्म को जिसके कार्य का यहाँ यह परिणाम निकला ब्राह्मण को और मुझको समान फल की प्राप्ति कैसे हो इसी उद्देश्य ने मुझे यह दान ग्रहण करना है ऐसा निक्षे पार्थम प्रसारित प्रम प्रदीय ब्राह्मण यह मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं उसे इस समय मुझे दे दीजिए ब्राह्मण मया संहिताम जपताम तत्सर्व प्रति याति मे ब्राह्मण ने कहा राजन मैंने संहिता का जप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा सद्गुण संग्रह किया है वह सब आप ले लें। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य हो उसे ग्रहण करें। करे राज्योतम सममस्तु सह प्रति घृणा तो वे भवान राजा ने कहा जो श्रेष्ठ मेरे हाथ पर यह संकल्प का जल पड़ा हुआ है मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें विरुपच काम क्रोधो विद्यु तमावाभ्या भवान सहे चम ते समलो का विरूप ने कहा राजन आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है आपने जो सात सात फल भोगने की बात कही है इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे ना धारियते किंच जिज्ञासा कृता कालो धर्मस्था मृत्यु काम क्रोधौ तथा जुवाम सर्वन्या निष्क से निघ्ट पश्यत गलोकांजिता से न कर्मणा जत्र या मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर भी इसका कोई ऋण नहीं है यह सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था काल धर्म मृत्यु काम क्रोध और आप दोनों ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं अब यहां जहां आपकी इच्छा हो अपने कर्म से जीते हुए उन लोगों में जाइए जाप का नाम फला बाप तिर गति स्थान चलो कश्चय जापके नष्ण जी कहते राजन जापकों को किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की किस स्थान पर अधिकार किया कौन कौन से लोग उसके लिए सुलभ हुए और यह सब किस प्रकार संभव हुआ ये बातें आगे बताई जाएगी प्रयाते अथवा प्रयाति संहिताध्या संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परमेषि ब्रह्मा को प्राप्त होता है अथवा अंतिम समा जाता है अथवा अग्नि में समा जाता है अथवा सूर्य में प्रवेश कर जाता है स तेजे न भाव न अजदि तरमत्यथ गुणा गुणाते साम रागे न प्रतिमोहिता। यदि वह जापक शरीर से उन लोगों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है एवं सौमे तथा वाजह भूम्या काश शरीर गह शरागस्तत्र वसते गुणा तेषा सम इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष राग युक्त होने पर चंद्रलोक वायुलोक भूमिलोक तथा अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहां निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता रहता है अथ तत्रिरागे स ग्छति तो संशय परम अभ्यम इं सवेश पुनः यदि उन लोगों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए और इस कारण वह जापक वहां से विरक्त हो जाए तो वह उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेठी ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है अमृता अमृतम प्राप्त शांति भूतो निरात्मान ब्रह्मभूत सन्न द्वंद सुखी शांतो निरामय अन्य लोगों की अपेक्षा परमेष्ठ भाव की प्राप्ति अमृत रूप है उससे भी उत्कृष्ट कैवल्य रूपी अमृत को प्राप्त होकर वह शांत अर्थात निष्काम अहंकार शून्य निर्द्वंद्व सुखी शांति परायण तथा रोग शोक से रहित ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ब्रह्मस्थान अनावरतम एकम्क्षर संजकम अदुखम अजरम शांतम स्थानम तत्प्रतिपद्य ब्रह्मपद पुनरावृत्ति रहित एक अविनाशी संज्ञारहित दुख शून्य अजर और शांत आश्रय है उसे ही भजापक प्राप्त होता है। चतुर्भन तथा डरसिक्रम आकाशम प्रतिपद्य आपका पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष सगुण ब्रह्म से भी ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है वहां प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इन चारों प्रमाणों और लक्षणों की पहुंच नहीं है क्षुधा पिपाशा शोक मोह तथा जरा और मृत्यु ये छह तरंगे वहां नहीं हैं पाँचों ज्ञान इंद्रियाँ पाँचो कर्म कर्मेन्द्रियाँ पाँचों प्राण तथा मन इन सोलह उपकरणों से भी वह रहित है अथने क्षति राग आत्मा सर्व तदधी ठती यार्थयती तनता प्रतिपद्य यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता है तो वह सभी पुण्य लोगों का अधिष्ठाता बन जाता है और मन से जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है अथवा चेक्षते लोकाम सर्वाण संगता सर्वतो युक्त तत्र वै रमते अथवा वह संपूर्ण उत्तम लोकों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब ओर से निष्प्रिय एवं मुक्त होकर उसे निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमण करता है एवं ऐसा महाराजा जापकशिर ए तत्ते सर्व्यातम कि भूय स्रोत मिख्य महाराज इस प्रकार यह अध्यापक की गति बताई गई है यह सारा प्रसंग मैंने कहा कह दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो यदि श्री महाभारती शांति पर्वण मोक्ष धर्म पर्वणि जापकोपाख्या नवनवत अधिक शतत बोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ